साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद गुरुजी ऐसा बताते हैं यह जो आत्मा है उससे जो शक्ति मिलती है वह कभी नष्ट नहीं होती वस् धन सहाय मंत्रों सधी तपो योग कृतम वीरियम मृत्युम न शक्नो अभी अनित्य वस्तु वस्तुकृतवाद धन से मंत्र से किसी की सहायता से और औषधि से जो बल मिलता है तयोग तपोयोग के सहारे जो वीर्य मिलता है बल मिलता है वह मृत्यु को हराने में समर्थ नहीं है क्योंकि ये सभी वस्तुएं स्वयं क्षणिक है इसलिए वे मृत्यु को नहीं हरा सकती किंतु आत्म विद्या तो वीर्यम आत्मनैव बिंदते न अन्य न जो आत्मा से वीर्य प्राप्त होता है वह अन्य किसी वस्तु से नहीं मिलता यह जो शक्ति का खजाना है हमसे बाहर नहीं है जहाँ से हमें लाना पड़े यह हमारे भीतर है जितनी चाहो उतनी वह अपुरंत शक्ति प्राप्त होती रहती है इसलिए यह इसी जीवन में अनुभूति गम्य है इसी जीवन में इसे तुम प्राप्त करो अब शिष्य ने दूसरों के कल्याण के लिए हम लोगों के कल्याण के लिए गुरुदेव से मानव जिज्ञासा की होगी अच्छा गुरुदेव यह जो आत्मतत्व है इतना गूढ़ है हमारे भीतर है इतना हमारा अपना स्वरूप है फिर भी क्यों समझ में नहीं आता है गुरुदेव ने कहा इसका कारण तुम्हें बताता हूँ एक दृष्टांत देता हूँ ऐसा कहकर कि वे एक दृष्टांत देते हैं शिष्य ने गुरु से पूछा कि मन जो अपने विषयों की ओर जाता है किसकी इच्छा और प्रेरणा से जाता है और उसी प्रकार अन्य सब इंद्रियों के संबंध में उसने प्रश्न किया शिष्य की जिज्ञासा प्रकारांतर से उस चैतन्य तत्व के संबंध की जिज्ञासा है जो दिखाई नहीं देता पर जिसकी उपस्थिति से ये सारी इंद्रियां कार्य करती हैं और जिसके कारण यह जड़ जगत चैतन्यवान दिखाई देता है गुरु जी ने उसे संकेतात्मक उत्तर देते हुए कहा कि उसके लिए भीतर की ओर झांकना पड़ेगा शिष्य ने साधना की चिंतन किया और उसे लगा कि उसने उस तत्व को पा लिया है उसने गुरु के पास आकर बताया गुरु जी उसके मन के विचार को भाप लेते हैं और कहते हैं यदि तू ऐसा मानता है कि तूने उस तत्व को अच्छी तरह से जान लिया है तो तूने उसके अत्यंत अल्प अंश को ही जाना है मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तू फिर से विचार कर इसके बाद साधक पुनः वापस जाकर साधना करता है ध्यान धरता है चिंतन करता है अब उसे लगने लगा कि हाँ शायद उसने उस तत्व को पा लिया वह आकर गुरु जी से कहता है गुरु जी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस तत्व की अनुभूति हुई है गुरु जी कहते हैं अनुभूति किस प्रकार हुई तो उसने बताया कहते हैं कि जिसने ऐसा जाना कि उसने जान लिया है तो उस तत्व को उसने ठीक ठीक नहीं जाना पर जो ऐसा मानता है कि नहीं जाना वही जानता है बाद में गुरुजी उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तूने ठीक ही जान लिया है और उसे समझाते हैं कि किस प्रकार ज्ञानी समाधिवान पुरुष आत्मसाक्षात्कारी पुरुष अपने प्रत्येक बोध में बोध की एक एक लहर एक एक उठ रही वृत्ति में हर वृत्ति में उसका अनुभव करता है गुरुजी कहते हैं कि ब्रह्म ने जिताया किंतु देवता उसे अपने ही जीत मानने लगे ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस् ब्रह्मणो विजय देवा अमहियंत त ऐक्षस्माकम एवाय विजयोस्माकवायं महिमेति ब्रह्म ने देवताओं को जिताया ब्रह्म की शक्ति से देवता विजयी बने वह तो ब्रह्म की ही विजय थी परंतु देवता उसे अपनी महिमा मानने लगे ऐसा सोचने लगे कि यह हमारी ही विजय है हमारी महिमा है ब्रह्म ने देखा विचार किया यह तो गलत बात हो गई यह तो देवता है असुर नहीं देवताओं में सत्वगुण की प्रधानता होती है इसीलिए यह देवयोनी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक साधन स्वरूपा है मानो परमात्मा देव योनि से बहुत हटकर के नहीं है इसलिए उस परमात्मा के मन में कृपा आई वह ब्रह्म प्रकट हुआ तद्धसाम विज्ञ तेभ्योह प्रादुर्भूव तन्न्य किमिदम यक्ष यक्षमिति वह ब्रह्म देवताओं के अहंकार को जान गया उनके सामने वह ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके खड़ा हो गया